sur roki sab तो जिनसे हम बातें करेंगे हर्षल अपने बारे में बताइए मैं ट्वेल्थ कॉमर्स में प्रतिभा कॉलेज में हूँ जी या तो मैं आगे जाके एक बिजनेसमैन और एक सिंगर के मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ ओके okay. दर्शन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और ओपन राउंड में आपको एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाना है अपना पसंदीदा सुनाइए स्वागत है आप पहचान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान है पर थोड़ी थोड़ी चुनादान है जो कहेगी मैं वैसा करूँगा तेरी हर जिद को पूरा करूँगा चलो बाबा माफ करो हंस भी दो मैंने दिल साफ किया कह भी दो रूट ना, मना ना है प्यार की अदा कैसे दूंगा मैं तुमसे होके जुड़ा दिखाना तू जो, जो ना मानी बड़ी बेगानी और तेरी प्यार में दीवाना होकर तेरी कसम दे दूंगा मैं ऊषा ने जाना मान भी जाना छोड़ दे देना दिखाना तू थैंक यू सर ओके okay, हर्षल बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर हर्षल श्री साथ लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर हर्षल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मिलकर गाएंगे तरंग सुर तरंग सुर के सब आप आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन सुन रहे हैं ओपन राउंड तो हमारे साथ प्रतिभा कॉलेज के बच्चे हैं अभी दोत्रीकर हमारे बीच में हैं सरदुल आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए तो मेरा नाम दोत्रीकर है मैं प्रतिभा धन्यवाद और एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए पसंदीदा गाना थोड़ा लाउड वॉइस में गाइए आपकी आवाज कम आ रही सब मिल कर गायेंगे हाँ तरंग गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे मेरी जान रे में तेरे गुरबान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हायर मैं तेरे कुर्बान, आइयो कहा से छोरी आंखों में प्यार लेके चढ़ती जवानी की ये पहली बाहर लेके दिल्ली शहर का पहला बाजार लेके सरदुल बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो सरदुल लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पन्द्रह इस नंबर पर सरदुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक सबसे नमस्कार आप FM, तरंग आप तरंग डिजिटल कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और प्रतिभा कॉलेज से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं मानस शर्मा हमारे बीच में है मानस अपने बारे में बताइए थोड़ा अ, मेरा नाम मानस शर्मा है मैं ट्वेल्थ कॉमर्स एमए पढ़ता हूँ मेरे में प्पा मम्मी और दादी और मैं मानस बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और एक पसंदीदा गाना जिसका एक मुखड़ा एक अंतरा आप सुनाइए है चंद खिला है।, जुल्फ शाम है क्या सागर जैसी वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताबिद तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे था दिल, दिल कहता है तू है या तू तो जाता लम हाथम जाए वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए तूने दीवारा दिल को बनाया इस दिल पर इल्जाम है क्या सागर जैसी वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या थैंक यू मानस शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो मानस शर्मा लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर. ओके मानस बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सर I'm not your enemy. नमस्कार आप, आप सुन रहे हैं ओपन राउंड जी हाँ आइए अब सुहा हमारे बीच में है सुहा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और अपने बारे में बताइए मेरे बारे में आ, मेरा नाम सुहा है मैं ट्वेल्थ आर्ट्स में पढ़ती हूँ मैंने डिसाइड नहीं किया है अभी एन आई डी में जाना चाहती हूँ So, हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड uh, एक मुकुड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइए स्वागत सुहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्टर्स को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो सुहा लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। सुहा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक श्रावणी विजय हमारे बीच में आ रही हैं और ओपन राउंड में वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं तो श्रावणी विजय अपने बारे में बताइए कि क्या करते हैं आप मुझे बड़े होकर सीए बनना है अच्छा अच्छा ओके श्रावणी बहुत बहुत स्वागत है आपका और ओपन राउंड में अपना एक पसंदीदा गीत मुखुड़ा एनंत्रा शॉर्ट में सुनाइए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 अगर तुम मिल जाओ जमाना तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम बिना तेरे कोई दिल जा रहा हम न देखेंगे तुम्हें ना हो बसन उसको दोबारा हम न देखेंगे तेरी सूरत ना हो जिसमें Mm -hmm. तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम थैंक यू सर ओके okay, श्रावणी विजय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो हमारे सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा श्रावणी विजय लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर श्रावणी बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सर So many. नमस्कार आप FM, आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी हमारे बीच में साक्षी सु हैं साक्षी अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम साक्षी सु है मैं प्रतिभा कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और मैं आज गुलाबी आंखें करके ये गाना गाने वाली हूँ ओके साक्षी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा की आप अपना गीत परफॉर्म करे गुलाबी आखें जो तेरी देखी शराबी संभालो मुझको मेरे यारो संभलना मुश्किल होंगया गुलाबी आखें जो तेरी देखी शराबी दे हों दया संभालो मुझको मेरे यारो समा मुश्किल हो गया दिल में मेरे नाना नाना हाब ना ना तेरे ना ना, ना, ना, ना तस्वीर है जैसे दीवार पे नान नाना में क्यों हुआ नाना ना नाना ना ना ना। आता है गुस्साया मैं कहीं कहना रहा क्या कहू मै दूरबा मैं लुट गया मान के दे तो कहा मैं कहीं करना रहा जादू तेरी क्या का ये मेरा बात हो गया गुलाबी आखी जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया थैंक यू सर ओके okay, साक्षी सुकाल बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए और लिस्नर्स को अगर आपको पसंद आ रहे है साक्षी की आवाज़ तो साक्षी सुकाले लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर I'm not your enemy. नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी स्वरदा बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम स्वरदा बादरणी है और मैं चिंचवड़ गाँव में रहती हूँ और मुझे आगे जाके मुझे गाना पसंद है इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है ओके <laughs> हाँ। okay, स्वर्धा बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक पसंदीदा गाना जिसका मुखड़ा एंड अंतरा आपको सुनाना शॉर्ट में स्वागत है <laughs> तूने मुझको है चुना कैसे तूने अनकहा तूने अनकहा सब सुना तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना तू दिन साहे में मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जे, कोई तोह तोह ना लागे, इसे सुलझे थैंक यू सर ओके स्वर्धा बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है अच्छा प्रेजेंट किया है आशा करता हूँ आपको सुनने के बाद आपकी आवाज हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो स्वर्धा की आवाज अच्छी लगी हो तो स्वर्धा बदरानी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू स्वर्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू Oh. Mm -hmm. नमस्कार आप 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दीपिका शर्मा हमारे बीच में अभी हैं दीपिका बहुत बहुत स्वागत है अपने okay, uh, 17 uh, और, uh, का थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ तो सोचा यहाँ पे ऑडिशन दे दू क्या पता कोई बात बन जाए क्या बनना चाहती है वैसे आप बनना तो बहुत कुछ है डीजे बनने का सोचा है म्यूजिक और डांस में सोचा है कुछ करने का और मास मीडिया में और ओपन राउंड में आपको पता है कि आपका पसंदीदा गाना आपको सुनाना है एक मुखड़ा एक अंतरा तो सुनाइए हम चीज है बड़े काम की यारम हम काम पे रख लो कभी यारम हम चीज है बड़े काम की यारम सुबह से पहले शाम में धुप पह की सब सुर्खिया हम गुनगुनाएंगे पेश करेंगे गर्म चाय फिर कोई खबर आई ना पसंद तो एन बदल देंगे हो हो हो मोखनी जमाई पर हम बजाए छुटकिया तूपना तुमको लगे खोल देंगे पीछे पीछे दिन भर घर दफ्तर में लेके चलेंगे हम तुम्हारी फाइलें तुम्हारी डायरी गाड़ी की चाबिया तुम्हारी ऐनके तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारी कैप फोन और अपना दिल kavara dil pyar mein hara bechara dil aur apna dil kavara dil pyar mein hara thank you ओके okay, दीपिका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है और करता हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए तो पसंद आया हो तो दीपिका शर्मा लिख सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर दीपिका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू बड़े हमारे बीच में है अर्चिता आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए सर मैं नाम अर्चिता मैं सत्रह साल की हूँ और मैं आर्ट्स कर रही हूँ और आगे एक आर्ज्य बनने का ही मेरा सपना है <laughs> तो इसीलिए तो, तो इसीलिए ऑडिशन लेने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार को रेडियो जॉकी बनना है आरजे बनना है तो हमारे लिए भी अच्छी बात है चलिए बहुत अच्छी बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आप ओपन ऑडिशन में एक मुकड़ा एक अंतरा आपको सुनाना है तो बिंदास आप सुनाइए किसे पूछूं पूछूसा ये जहां है खुशी के पल कहां ढूंढूं बे निश वक्त भी यहाँ है, है। जिंदगी से कई फ़ासले ली है बस जितते सपने की आंखों में लकीरें जब छूटे ने हाथों से यू बेबजा जो भेजी थी दुआ वो जा की आसमांकर रह गई के आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ वो जा की आसमां यू टकर रह गई के आ गई है लौट के सदा थैंक यू अर्पिता की आवाज अच्छी लगी हो तो अर्पिता बड़े लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर मैसेज अर्चिता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे, FM. को और कॉलेज के बच्चे साथ जुड़ रहे हैं और अभी हमारे बीच नौशादेख है जिनसे हम बातें करेंगे नौशाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए बनना तो सिंगर ही है, मतलब सिंगर ही है मेरे मतलब में भी प्रोफेशन कर पढ़ाई कर रहे हो अभी पढ़ाई तो चालू है उसको नहीं छोड़ा वो तो चालू है स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में आप अपना पसंदीदा गाने को सुनाइए हमें एक मुकड़ा एक अंतरा स्वागत एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो एक ऐसी बात हो गई वो अचानक आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से जान वो अचानक आ गई यू नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से जान चेहरे के जुलते बिखरी हुई थी दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से यू मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो एक ऐसी बात हो गई ओके नौशाद ही खूबसूरत ओल्ड मेलडी आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है आपकी आवाज नौशाद की आवाज अच्छी लगी हो तो लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, नौशाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक ओके नमस्कार आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अमन बहुत ही अच्छी बात है की आपको सिंगिंग में अपना करियर बनाना है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में आप अपना गाना सुनाइए जो पसंदीदा है मुकड़ा और अंतरा शॉर्ट तुमको पाया है तुझसे खोया चाहू भी तो तुमसे क्या कहू तुमको खोया कहना चाहू भी तो तुमसे क्या कहूँ तो तो तुम किसी जबान भी गुलाब्स ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सको मैं अगर कहूती तुम कायना तुम्हें गई है नहीं तारीफ ये भी तुम सच है कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे तो क्या कहना चाहूगी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तुमसे पाया कहना चाहूगी तो तुमसे क्या कहूं Thirdum. ओके okay, अमन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा लगे तो मैं कहूंगा कि अमन शेख की आवाज अच्छी लगी हो तो अमन शेख लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कीजिए थैंक यू सो मच अमन बेस्ट ऑफ यूक यू मिलकर गाय देता सूरत तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ प्रतिभा कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं पुणे चिंचवड से अभी हमारे बीच में वैभव जो हैं, बहुत -बहुत स्वागत है थैंक यू सर थैंक यू और अपने बारे में बताइए कि क्या कर रहे हो और क्या बनना चाहते हो मैं अभी ट्वेल्थ साइंस में हूँ प्रतिभा कॉलेज से बिलोंग करता हूँ हु। और मेरा एम अभी अच्छा सिंगिंग में करने का है वही बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और सिंगिंग में आप अच्छा करने चाहते हैं तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड में आपको एक पसंदीदा गाना सुनाना है मुकुड़ा नंत्रा शॉर्ट तेनू इतना मैं प्यार करा एक पर करा। के मौत दुर् करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझी पैसी सास आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे सांस के रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच न सके आखों की है ये कोशिश ये चेहरे से तेरे ना हटे नींदों में मेरी बस्तरे ली है कर बेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ यह तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता तू कभी सके। थैंक यू सर ओके वैभव बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी लिस्नर्स को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो वैभव लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौराह पंद्रह इस नंबर पर। वैभव बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सर व नमस्कार आप FM, तरंग आप सुंदर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आइये सृष्टि देशपांडे हमारे बीच में हैं सृष्टि आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मैं प्रतिभा जूनियर कॉलेज से हूँ इलेवेंथ कॉमर्स में आ, और मैं तो तू तो कितनी अच्छी है ये सॉन्ग गाने वाली हूँ मिलकर तो तू कितनी अच्छी है तू तो कितनी भोली है देश पांडे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए और पसंद आए तो सृष्टि देश पांडे लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लो थैंक यू सब मिलकर सुबह दाएंग नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है और प्रतिभा कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं प्राजक्ता हमारे बीच में प्राजक्ता बॉन्डवे हमारे बीच में तो प्राजक्ता बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपन राउंड में पसंदीदा गाना सुनाइए स्वागत बाबू जी धीरे चल्ला प्यार में जरा संभल्ला हाँ बड़े धोके हैं बड़े धोके हैं इस राह में बाबू जी धीरे चल्ला प्यार में जरा संभल्ला हाँ बड़े धोके हैं बड़े धोके हैं इस राह में बाबूजी धीरे चल्ला क्यों हो खोए हुए सर झुकाए जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए ये तो बाबू जी पहला कदम है नजर आते हैं अपने पर आए तरत, तरत हाँ बड़े धोके हैं बड़े धोके हैं इस राह में बाबूजी धीरे चल्ला ये मोहब्बत है और भोले भाले करना दिल का गम के हवाले काम फत सुख बहुत है आंखें ओठों पर टूटेंगे प्याले तरत हाँ बड़े धोके हैं बड़े धोके हैं इस राह में बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा आ, बड़े बड़े धोके धोके हैं हैं प्यारोके में बाबूजी धीरे चल प्राजक्ता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्राजक्ता की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं प्राजक्ता बोन्डवे लिख सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं तो प्रोजेक्ट प्राजिकता बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है बेस्ट ऑफ लग आपको बहुत सारी शुभकामनाए रंग पट फोरे पर गाय सो मिल कर गाएंगे तरंग तो नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है अभी हमारे बीच में अपूर्वा मोरे हैं प्रतिभा कॉलेज से हमारे बीच में है ओपन ऑडिशन के लिए तो अपूर्वा बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बारे में बताइए आई एम इन इलेवेंड साइंस स्टूडेंट फ्रॉम प्रतिभा कॉलेज ओके okay, अपूर्वा बहुत बहुत स्वागत है आपका और ओपन ऑडिशन में आपको एक गाना सुनाना है थोड़ा सा शॉर्ट में मुखड़ा नंत्रा तो आपका पसंदीदा गीत सुनाइए जब, जब सा भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू तो मैरे तुझसे उड़ती हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती ओके हाँ। okay, अपूर्वा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आए पसंद आया हो तो अपूर्वा मोरे लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा चौरा एस नंबर पर अपूर्वा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू रंग नमस्कार आप सुन रहे पॉइंट फोर एफ एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में प्रतिभा कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में अर्पणा शिंदे आइए उनको सुनते हैं अर्पणा शिंदे आप पसंदीदा गाना सुनाइए मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुरा है मैंने किस्मत के लकीरों से तेरी मोहब्बत से सासे मिली है सदर है ना दिल में करीब होके मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से से से है मैंने किस्मत किस्मत की से, की से। ओके अर्पना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आशा करता हूँ आपकी आवाज़ हमारे सभी लिस्नर्स को अच्छी लगी हो तो जरूर अर्पना शिंदे लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू सो मच अर्पना तो सब नमस्कार आप मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एम तरंग डिजिटल कंपटीशन में बस इतना ही और आज ओपन राउंड कॉलेज के बच्चों का सुना आशा करता हूँ जरूर अच्छा लगा हो जो भी आवाज आपको पसंद आया हो उस आवाज के लिए जरूर मैसेज करें चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी का सभी विद्यार्थियों को हमारी और से, रेडियो मधुबन की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं सलाम नमस्ते खंबा शांति आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो